ओम ओम ओम, ओम। भगवदगीता सात्व अध्याय का भ्रीष्मलोक है कामस्तृस्ते ज्ञान अन्य अन्नदेवता तम तम नियम आस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया हा। उन, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं मनुष्य मात्रा में एक अद्भुत विवेक है ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास विवेक न हो लेकिन कामना विवेक को ढक देती और फिर आदमी विवेकहीन होकर अपनी कामना पूर्ति के लिए ऐसी ऐसी जगह पर नाक रगड़ता है ऐसी-ऐसी विचित्र विचित्र आकांक्षाओं के कारण ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र कर्मों में उतरता है तो उसका बयान करना मुश्किल सा हो जाता है ईश्वर ने मनुष्य को विवेक दिया है ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि अपने ईश्वर के दिए हुए प्रखर विवेक से परमात्मा प्राप्ति न कर ले मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए है उसलिए उसे ऐसा प्रखर विवेक भी मिला इन कामनाओं के कारण वह प्रखर विवेक की तरह हो जाता है मजदूरी करवाता रहता है ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है ईश्वर तो सदा प्राप्त है सुख तो सदा प्राप्त है लेकिन कामनाओं ने उस सुख को उस परमात्मा को ढक दिया हम समझते ईश्वर कोई सुख कहीं और चीज और जगह पर है तो भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे जो मंदभागी लोग हैं वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर वासनाओं के कारण उनमें जैसी जैसी वासनाएं होती वैसी स्वभाव हो जाता है और अपने अपने स्वभाव के कारण वे उन उन कृत्यों में उन उन उपदेवताओं में उन उन पदार्थों में लमपट्टु हो जाते हैं बड़े में बड़ी बाधा है कि हम ईश्वर के रास्ते नहीं चल सकते नहीं चल सकते हमारा दम नहीं क्योंकि कामना ऐसा विवेक हर लेती है ईश्वर के रास्ते चलने के लिए जो मनुष्यतन मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सहयो, सहयोग मिला है मनुष्यतन मिला बुद्धि मिली विवेक मिला शास्त्र मिले श्रद्धा मिली महापुरुष मिले ये सब का सब वासना के कारण आदमी फेंक देता है और बोलता कि हम भगवान के रास्ते हम नहीं चल सकते हमारा दम नहीं मनुष्य शरीर मिला ही ईश्वर प्राप्ति के लिए है भाई पै जो दम ना है यह मार्ग कठिन है कठिन तो उन अभागों को लगता है जो अपनी तुच्छ वासना तुच्छ अहंकार छोड़ना नहीं चाहते भगवान भले छूट जाए गुरु भले छूट जाए धर्म भले छूट जाए लेकिन वासना पूरी हो ऐसा जिनका ज्ञान हरण हो गया है अब कुकर्मों से ज्ञान नष्ट हो जाता है कुकर्मियों के संग से ज्ञान नष्ट हो जाता है कुविचारों से कुकर्मियों के संग से कु आहार से कु कुवर्तन से ये ज्ञान दब जाता है वरना ज्ञान की जोत तो सबके हृदय में जग रही ऐसे भ्रांत लोग हैं कि आकर छाती फुलाते हैं संतों के आगे स्वामी जी मेरा काका अमेरिका रहता है मारो छोकरो अमेरिका रह हम पी लेते हैं पॉइजन का घुटड़ा अच्छा के बहुत सारे। उन विचारों को पता नहीं अमेरिका तुम्हारा काका रहता है या पुत्र रहता है या पौत्र रहता है या पूछड़ा रहता है ये कोई बड़ी बात नहीं ये गर्व करने की चीज नहीं भोगियों के देश में रहता है गऊ का मांस खाने वाले व्यक्तियों के वातावरण में तुम्हारा हिंदू पुत्र परिवार जो भी है वो भी ऐसा करने लगते हैं प्राय कोई कोई बचा हो उसे धन्यवाद तो वासना वाले व्यक्तियों के बीच जीकर जिनका ज्ञान हर गया है और उन जिनकी अकल होशियारी बुद्धिमता सब भोग भोगने में ही नाश हो जाता है शरीर को ऐश कराने में जिनकी अकल होशियारी खत्म हो जाती पूरा जिंदगी खत्म हो जाती ऐसे लोगों के बीच तुम्हारा कोई काका या तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारा परिवार का कोई व्यक्ति होता है तो तुम छाती फुलाते हो क्या बहते अमेरिका ये छाती फुलाने का नहीं है तो गर्दन झुकाने का है शर्म आने की बात कि मनुष्य जन्म मिला था परमात्मा प्राप्ति करने को और परमात्मा प्राप्ति से विपरीत वासना बढ़े ऐसे देशों में गए और वासना पूर्ति करते करते जिंदगी बर्बाद हो जाए ऐसे वातावरण में वो गए इससे तो शर्म से हमारा सिर झुक जाना चाहिए लेकिन हम लोग सिर ऊंचा उठा के क्योंकि भोगियों के देश में रहते हैं भोगी वातावरण में रहते हैं तो सिर उठा के बोलते हैं, हम अमेरिका जाके हमारा भाई अमेरिका रहता है हमारा काका अमेरिका रहता है अरे भैया तो यह याद करके अमेरिका के प्रेसिडेंट को और कैनेडा के प्रेसिडेंट को और रूस के प्रेसिडेंट को और दुनिया के सब प्रेसिडेंटों को जो सत्ता दे रहा है वो परमात्मा तुम्हारे हृदय में रहता है उसका दावा क्यों नहीं करता है। ऐसा करके अमेरिका को नचाने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंटों को नचाने वाले जो मेरे परमात्मा वो मेरे दिल में रहते हैं अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मेरा परमात्मा मेरे हृदय में रहता ये बात कोई नहीं बोलता जब आके बोलते हैं कि मेरा भाई रूस गया मेरा पुछड़ा अमेरिका में है संत पी लेते हैं जहर का घुटड़ा चलो मूर्खों के बरात में जीने वाले लोगों के साथ जीते हैं। चलो भाई ठीक है बहुत सारू वाह वाह भाई वाह भाई वाह लेकिन ये तो शर्म की बात ये गौरव लेने की बात नहीं है गौरव लेने की तो यह बात है कि हमारा मनुष्य जन्म हुआ है भगवान ने हमें विवेक दिया है संतों का संग दिया है। स्वामी जी हमको जैसे तैसे नहीं है उन, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है कहां क्या बोलना कहां क्या सोचना ये भी जिनका हरा जा चुका चुरा गया वे लोग ऐसे ऐसे व्यक्तियों का ही संग करते अन्य देवताओं को तुम्हें जमीन लेनी है तो रेवेन्यू मिनिस्टर को फोड़ो तुम्हें समाज कल्याण का, का कुछ पैसा लेना है तो समाज कल्याण अधिकारी अथवा समाज कल्याण खाते के मिनिस्टर को फोड़ो तुम्हें अपने गांव में रो, रोड या सड़क बनानी है तो बांधकाम खाते वाले को गिड़गिड़ाओ तुम्हें जो जो विषय चाहिए वो तुम उन उनके आगे नाक रगड़ते लेकिन सब जिसके अंतर्गत है उसको पहचानने का ज्ञान नहीं है इसलिए उस उस खाते के आगे गिड़गिड़ाते हो देवता भी एक एक विभाग के होते हैं सब चीजें देवता नहीं दे सकते आत्मज्ञान आत्म शांति आत्म देवता नहीं दे सकते जन्म मरण से पार देवता नहीं कर सकते फिर भी लोग जो जन्म मरण से पार कर दे जो आत्मज्ञान कर दे दे दे और जिसके आधीन सब खाते हैं उस परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं को और देवियों को और न जाने किस किस को पूछते रहते हैं क्यों पूछते रहते हैं कि हृदयस्त देव को छोड़कर अन्य देव उन्होंने कल्प लिए क्योंकि उस उस विभाग के उस उस इच्छा पूरी करने वाले देवों की गड़गड़ाहट करते हैं कोई देवों की ऐसी पूजा होती है जिनको आगे नारियल वधेरने को होता है कईयों की ऐसी पूजा होती है जिनके आगे मुंह जूठा करके पूजा करनी होती है कुछ ऐसी पूजाएं होती है कि आप नेकेड होकर करें कोई ऐसी पूजा होती है कि स्त्री को नग्न करके और पूजा करें कुछ ऐसी पूजाएं होती है कि आप तामसी खुराक खाएं और तामसी वातावरण में कोई ऐसी ऐसी इच्छा पूर्ति के लिए शरीर पर गंदगी लेप करके फिर पूजा की जाती तो ये सब करने को लोग उत्सुक हो जाते हैं रात्रि जगने को उत्सुक हो जाते रात्रि जगने को उत्सुक हो जाते हैं मैल लगाने को उत्सुक हो जाते हैं जूठा मुंह करके पूजा करने को उत्सुक हो जाते हैं न जाने क्या क्या करने को उत्सुक हो जाते हैं क्यों ये कामना पूर्ण जाए मजे की बात है कि कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती एक कामना पूरी हुई तो दस और आ जाती है दस पूरी हुई तो सौ और आ जाती है ऐसे करते जीवन पूरा हो जाता है लेकिन कामनाओं का अंत नहीं आता नष्ट हो गया और ज्ञान नष्ट हो गया तो मनुष्य शरीर वाले पशु हम कह जाते और कामनाएं या कामनाओं ने ज्ञान हर, हर लिया तो हम खच्चर जैसे हो जाते मजदूरी करने वाले, खच्चर बलवान तो होता है लेकिन बुद्धि उसके पास नहीं होती खच्चर कभी अड़ गया तो उसकी कृपा हो तो चले नहीं तो उसका चलना मुश्किल है एक सौदागर खच्चरों को लिए जा रहा था और एक खच्चर अड़ गया अड़ा हुआ खच्चर चलाना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन सौदागर बड़ा जानकार था बाप दादों की कीमिया थी उसके पास उसने क्या करा फट से मिट्टी उठाई और खच्चर के मुंह में दे मारे और खच्चर चल पड़ा साधु ने पूछा कि भाई ये तेरे पास क्या मंत्र है खच्चर को इतना जल्दी चला दिया ये तूने क्या किया बोले तो बस कोई खच्चर अड़ जाता है तो मुंह में मिट्टी डाल देता हूं और चल पड़ता है तो मिट्टी का और उसके चलने का क्या संबंध है मिट्टी खाना वो चाहता तो स्वयं भी खा सकता था बोले मिट्टी खाना नहीं चाहता तो वो अड़ जाता है अड़ जाता है जब तो उसके मुंह में मिट्टी डालता हूं तो मिट्टी थूकने के लिए उसकी वृत्ति फिर उधर चली आती फिर पहले का निश्चय इसका गायब हो जाता और चल पड़ता है ऐसे ही संसार में हम खचरों की तरह बोझा उठाते रहते हैं तो धर्म के ज्ञाताओं ने भी हमारे लिए कुछ मुंह में मिट्टी डालने का प्रयोग कर दिया गए मंदिर में प्रणाम किया झुके लगा ललाट पर मिट्टी बिट्टी हिलाया तो पहले के जो चिंतन पहले के जो संसार का बोझ, बोझा जो वासनाएं थी शायद वो टूट पड़े और चित्त में कोई धारा आ जाए ज्ञान की संत के पास गए मंदिर में गए घंटनाद किया तो चित्त में जो पहले की पकड़ थी पहले की वासना थी घंट नाद करते हुए वासना टूटे और कोई वातावरण का फायदा मिल जाए ये सब खच्चर के मुंह में मिट्टी डालकर चलाने के तरकीबें हैं मंदिर में घंट बजाने से कोई ईश्वर को जागृति करना ऐसी बात नहीं है हमारे मस्तक में चली हुई वासनाएं पड़ी हुई पक्कड़े अगर हट जाए तो शायद उस वातावरण का लाभ मिल जाए महापुरुष को दंडवत करते उससे कोई महापुरुष बड़े थोड़े होते हैं लेकिन ये खच्चर के मुंह में मिट्टी डालने की तरकीब है अज्ञान न आवृत्तम ज्ञानम तेना मोहंती जनता अज्ञान से जिनका ज्ञान आवृत हो गया वे मोहित हो जाते हैं। ज्ञान एक है कामना एक है लेकिन उसके उपभोग अनेक हैं और आदमी अनेक में खंडित हो जाता है ऐसा नहीं कि कामना कोई एक होती है काम एक है कामना काम वासना विकार को काम नहीं करते हैं कामना उसमें काम विकार भी आ गया शुरू तो एक से होती है कामना हुई कि हा गुलाब गुलाब देखा क्या है? मिल जाए मिल गया फिर देखने की इच्छा हुई देखा सूंगने की इच्छा हुई सुंगा स्पर्श करने की इच्छा हुई क्या स्वाद लेने की इच्छा हुई माला बनाकर पहनने की इच्छा हुई और जल्दी न मुरझाए बना रहे ये इच्छा भी आ गई शुरुआत में तो केवल गुलाब की इच्छा थी लेकिन मिली तो इच्छाओं ने अपना तो काम राक्षस है कभी फूल का रूप लेकर आएगा कभी पत्नी का रूप लेकर आएगा कभी त्याग का रूप लेकर आएगा कभी भोग का रूप लेकर आएगा कभी कुछ रूप लेकर आएगा ये अघाता नहीं है अघा है तो कामनाओं के पेट में अघासुर के पेट में जब कृष्ण गए तो अघासुर शांत हो गया तो कामनाओं को भोगने से काम काम को पदार्थ देने से वो तो तृप्त नहीं होता लेकिन कामनाओं में कृष्ण तत्व तो डाल देने से वह समाप्त हो जाता है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर ध्यान देना स्वभाव से प्रेरित होकर अपने स्वभाव से बीड़ी पीड़ित पीते पीते बीड़ी पीने का स्वभाव हो जाता है दारू पीते पीते दारू पीने का स्वभाव हो जाता है बोल बोल बकवास करते करते बकवास करने का स्वभाव हो जाता है अपने स्वभाव से प्रेरित होकर तो जो करने से बनता है उसके विपरीत करने से वो बिखरता भी तो है महाराज अब तो दारू पीना मेरा स्वभाव बन गया नहीं छूटता कोई रोटी ना दे तो चलेगा लेकिन दारू तो जरूर चाहिए तो दारू पीने का अगर स्वभाव बन गया तो गुत्तों में और मैखानों में आदमी जाएगा बीड़ी पीने का स्वभाव बन गया तो उधर को जाएगा ऐसे ही न जाने किस किस प्रकार के कैसे कैसे स्वभाव हमने बना दिए अपने विवेक को दबा दिया श्री राम जो चीज बनती है वो बिगड़ने को बिल्कुल तैयार है अगर उसका विवेक का उपयोग किया जाए दारू पीने की आदत बन गई तो वो बिगड़ सकती है रोटी खाने की पानी पीने की नींद करने की आदत बनी है तो कभी कभी व्रत रखकर ये नैसर्गिक आदतों के ऊपर भी मनुष्य कंट्रोल करने लगता है रोज 12 बजे भोजन चाहिए एक दिन बारह बजे न खाओ भूख लगेगी उस समय दूसरे दिन न खाओ भूख लगेगी तीसरे दिन न खाओ भूख लगेगी चौथे दिन भूख लगी लेकिन अब मरने लगेगी पांचवें दिन कम लगेगी छठे दिन और कम लगेगी सातवें दिन और कम लगेगी भूख मर जाएगी जब जो शरीर को जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है ऐसे अन्न जल का स्वभाव भी आदमी बदलना चाहे तो बदल सकता है टाइम बदलना चाहे तो बदल सकता है तो ये कुस्वभाव या भूख का स्वभाव भी मजे की बात है जो काम विकार में उतरते तो रात्रि को जिस टाइम में बार बार काम विकार करते हैं ठीक उसी टाइम में विकार का भाव पैदा होता है ऐसे ही भगवान का स्मरण करने की आदत डाल दो तो फिर आपको भगवान का सुमरण नहीं करना पड़ेगा भगवान का स्मरण आपका स्वभाव बन जाएगा कामनाएं इतनी तुच्छ है वो अपना स्वभाव डाल सकती हैं तो हरिचिंतन का स्वभाव पड़ जाए तो आदमी हरिमय हो जाता है छोटी छोटी कामनाओं के लिए छोटे छोटे देवों को रिझाना पड़ता है और वो एक एक खाते के एक एक खंड के अधिष्ठाता हैं और वो देते हैं वो जो भी देंगे ईश्वर के सिवा कोई भी देवता कुछ भी तुम्हें हमें देगा वो शाश्वत नहीं होगा वो जन्म मर्ण से हमें मुक्त नहीं कर सकेगा और जो शाश्वत नहीं और जन्म मर्ण से मुक्त नहीं कर सकता वो, वो दिन नगण्य है उसकी कोई गिनती नहीं लंबी चौड़ी इतना शास्त्रों में सत्संग में सुना जाने के बाद भी आदमी को जब कामना आती है ना तो उसकी समझ बमज सब दब जाती है आदमी बैठा है विवेक में शांति में आनंद में किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को देखा उस व्यक्ति को या वस्तु को पाने की इच्छा हुई देखोगे तो उस शांति की धारा वो ज्ञान की धारा वो परमात्मामय की धारा आपकी नीचे गिरने लगी आदमी नीचे चला आ रहा है नीचे चलते चलते चलते चलते पशु जिन केंद्रों में जीता है उन केंद्रों में आदमी जीने लग जाता है शंकराचार्य ने कहा धर्म से हीन वो आदमी पशु के समान है धर्मे ना पशु भी समान है तो धर्म हमें हमारा उद्देश्य क्या है प्राणी मात्र का उद्देश्य क्या है कि सुख लेकिन मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया और प्रखर विवेक द्वारा वो ऐसे सुख को प्राप्त कर सकता है कि जिसको खोने की कोई संभावना नहीं लब्धवा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तत यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरु आप जिसको प्राप्त करके उससे बड़ा कोई लाभ नहीं और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी आदमी चलित नहीं होता वो ऐसा परम पद है परम ज्ञान है जब कामना आ गई आंख ने खींचा रूप देखने को अथवा कान को शब्द सुनने की इच्छा हुई जीवा से कोई रस लेने की इच्छा हुई जो इच्छा हुई त्यों हम स्वर्गीय आनंद से स्वाभाविक आनंद से नीचे आ जाते चाह चमारी चुहरी अति नीचन की नीच तू तो पूरन ब्रह्म था जो चाहन होती बीच तो जरा सा चाय पीने से क्या जाता है जरा बीड़ी पीने से क्या जाता है जरा उससे बात करने में क्या गया जरा फूल देखने में क्या गया तुम तो बाहर का फूल देखोगे फिर बाहर इतने इतने बाहर आओगे कि भीतर का ज्ञान दब जाए श्री राम तो मेरा दोस्त है मरने वालों की फ्रेंडशिप बना बना कर तुम मरने की यात्रा करना चाहते हो कि अमर आत्मा की मित्रता बनाकर तुम अमर पद को पहुंचना चाहते हो ये विवेक होना चाहिए तुम्हारे पास लेकिन आदमी का दुष्ट स्वभाव तुच्छ स्वभाव विकारी स्वभाव ऐसा हो जाता कि उसको फिर वो ही अच्छा लगता है ईश्वर छूट जाए तो कोई हरकत नहीं धर्म छूट जाए तो कोई हरकत नहीं पवित्र स्थान छूट जाए तो कोई हरकत नहीं गुरु छूट जाए तो कोई हरकत नहीं अरे संसार छूट जाए तो हरकत नहीं लेकिन कामनाओं के अंधे चश्मे पै व्यक्ति को जो कामना तृप्ति में ऐसा अंधा आ जाता है कि पूरा कुटुम्ब परिवार धर्म भय वो छोड़कर भी कामनाओं के गुलाम हो जाते हैं अगर उधर भी शांति होती तो वे लोग आपघात न करते वे लोग रोते नहीं अशांत न होते बेचैन नहीं होते तो यहां कृष्ण ने बड़ा पवित्र शब्द चुना है बड़ा मार्मिक शब्द है प्रकृत्या नियत्या स्वयाहा स्वया, स्वया मन अपनी प्रकृति से मेरी प्रकृति से नहीं स्व की प्रकृति से स्व की आदत से अपनी आदत से वे ऐसे हो गए अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस उस नियम को धारण करके अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं उनको पूजते हैं सब देवों का अधिष्ठान स्वरूप जो मैं आत्मा हृदय में हूं उधर को उनकी नजर ही नहीं जाती खयाल ही नहीं जाता मोहम्मद ने बड़ा अद्भुत काम किया काबा में तीन देवताओं की मूर्तियां थी और मोहम्मद ने तुड़वा दी उस समय तो शोर बकोर हुआ लेकिन मोहम्मद बड़े समझदार ज्ञानी रहे कामनाओं से अंधे हुए चित्त कामनाओं से जिनकी बुद्धि नाश हो गई ऐसे व्यक्ति ही तो आएंगे तीन दिन है साल में और हर रोज एक एक देवता की पूजा करो एक एक खाता वाला को रिझाओ सब खाताओं का जो स्वामी है उधर को तो पीठ हो गई मोहम्मद ने काबा में से मूर्तियां तोड़वा दी ये बाहर चले आएंगे एक एक दिन में एक एक देवता हर रोज नए देवता की पूजा करते करते करते उनसे मांगते मांगते नया उपभोग करते करते जीवन पुराना हो जाएगा जो सदा नूतन है उस परमात्मा को तो पीठ हो जाएगी हटाओ इन देवताओं को हमारी वासना हमारी मांग विज्ञान के ही आविष्कार करती ऐसी बात नहीं हमारी वासना है विज्ञान कोई भौतिक जगत में आविष्कार करती है भौतिक साधन बनाती है ऐसी बात नहीं हमारी वासना देवता भी बना लेती जैसी वासना ऐसे देवताओं की कल्पना भी की जाती जिनको बकरे का भोग खाना है वो कोई कृष्ण की मनोती नहीं मानेंगे वो तो जो देवता बलि लेता हो उसके आगे बकरा काटके हे काली मां और अपना लगाएंगे कारी देवी सैधी देवी ऐसे ऐसी देवियों तक की मनोति मानेंगे एक भक्त था मेरे को फोटो दिखाया बोले हमारे कुल देवी है मम्मई देवी है ठीक है मैंने उसको कथा सुनाया कि मम्मई देवी का किसी ने आराधन किया पूजन करते करते करते वो भूखा मरी करते करते उपवास करते करते जो कुछ नियम किसी ने बताया ऐसा करने लगा कुछ प्राण चल गए चढ़ गए मन खुश्क हो गया और देवी दिखी तो देवी को बोलता कि मां तू दया कर मुझे जरा खेत में जाने के लिए तकलीफ होती एक घोड़ा मिल जाए मामा देव ने जोर से मारी थप्पड़ के नालायक घोड़ा देने की अगर मुझमें सामर्थ्य होती तो मैं खुद ऊंट पे क्यों कूदा कूद करती तो उन उनको अपना अपना खाता होता है अपनी अपनी योग्यता होती स्वर्ग में सभा चल रही इंद्र ने प्रशंसा की इस वक्त पृथ्वी पर नरश्रेष्ठ पूर्ण विकसित जीवन निष्कामता के कारण जो पूर्णता पर पहुंचे हुए अद्भुत व्यक्ति जो हैं, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पुरुष जो है इस वक्त अपने जीवन का पूरा विकास जिन्होंने किया ऐसा जो व्यक्ति है इस समय पृथ्वी पर तो कृष्ण है एक देवता से ईसान नहीं हुआ जब सब कृष्ण की प्रशंसा करेंगे तो हमें कौन पूजेगा देवता आए पृथ्वी पर कृष्ण की परीक्षा लेने को कृष्ण जहां से गुजर रहे थे वहां देवता मरे हुए कुत्ते का रूप लेकर पड़ गए गंध रही मुंह फटा है, है। मक्खियां बुनबुन आ रही जैसे मृतक कुत्ता होता है मुंह फट जाता है कृष्ण गुजरे अरे क्या सुंदर चौकट है दांत तो हीरे जैसे हैं क्या बात है देवता अपने रूप में प्रकट हो गया और पैर छुए के वहां जो भीतर से तृप्त है भीतर से आनंदित है उसको तो वह सब जगह आनंद ही आनंद दिखता है जिनकी कामनाएं मिट गई है वो इतना तृप्त होता है उसे गंदगी खिन्न नहीं कर सकती और सुगंध उसे बांध नहीं सकती उसे अपने ही गीत गूंजने लगते हैं उसके चित्त से अब दूसरी और एक पटेल थे एक सिंधी थे और एक सरदार जी थे तीनों मित्र थे जय जय पटेल होगा कोई कड़वा या चौधरी तीनों ने शर्त की कि देखें अधिक समय बदबू कौन सहन कर सकता है दुर्गंध डूडो एक बूढ़ा जिसके शरीर से गंदगी मैला लगा है ऐसा एक बूढ़ा बोकड़ा बकरा ले आए कमरे में रख दिया सिंधी भाई गए पांच मिनट में वापस आ गए कि अपने से सहन नहीं होती तो पटेलियों गए हो फिर गयन पाछो आयो अब सरदार गया सरदार गया तो सरदार की बदबू से बकरा बाहर आ गया अब ये है दृष्टांत ऐसे ही हमारा अहंकार हमारी मैली वासना जब भीतर चली जाती है आंख के द्वारा कान के द्वारा किसी के द्वारा तो हमारा आनंद बाहर चला जाता है सुख भाग जाता है वासना में इतनी बदबू होती है हमारा जीव हमारा जी निकाल देती है वो जीव रूपी बकरा उसको इतना सताती वो वासना कि वो भी बेचारा जीव हमारे जीव बाहर निकल निकली रह तुमने देखा होगा व्यवहार में ऐसे ऐसे काम करते कि आपका जन निकल जाती आप ऐसा महसूस करते हैं मकान बनाने के लिए मकान बनाने की इच्छा ने टापा टैया करते महाराज मकान तो बना लेकिन हमारा तो जीव बाहर निकल गया लगन तो कराया छोकरन पर मारो तो कि जीव जतो रहे हो अनुभव था तो वासना दिखती तो साफ सुथरी हट्टी कट्टी है लेकिन वो अपने जीव को भी अपने मस्ती को सुख को बाहर निकाल देती चुपचाप बैठे हैं और ऐसी कोई घड़ियां हैं जिसमें कोई वासना नहीं वो एक आध घड़ी इतनी महत्वपूर्ण है वो एक आधि क्षण इतनी सुखद है उस सुखद क्षण का इंद्र के वैभव के साथ कंपेरिजन करो तो इंद्र का वैभव भी तुच्छ दिखता है इतना उस वक्त सुख होता है देवताओं के पास सुख सुविधाएं ज्यादा होती है भोगी होते हैं उसलिए वे वास्तव परमात्मा को नहीं पा सकते दैत्यों में तमोगुण होता है इसलिए वे विवेक की गादी पर नहीं बैठ सकते एक मनुष्य शरीर ऐसा है कि न अति तमो है न अति सत्व अति भोग है मनुष्य है मध्य का अब जिधर का वो संग करे चाहे गुणातीत तत्व का संग करे एक बात और समझ लेना जो आदमी जैसा संग करता है वो आदमी वैसा हो जाता है पटावाला का चौकियातों का तुच्छ काम करने वाले व्यक्तियों का संग करो तो तुम्हारी क्रेडिट भी तुच्छ होने लगती राजे महाराजे पवित्र आत्मा परोपकारी आत्मा संत साधक ऊंचे व्यक्तियों के साथ जिनका हृदय ऊंचा है ऊंचे है, चरित्र हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग करते तो आप ऊंचे होने लगते तो वासना अति तुच्छ है और इंद्रिय रूपी नाली के द्वारा वो चाहती है अगर वासना का संग करता है तो आदमी तुच्छ हो जाता है और विवेक का संग करता है तो आदमी पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार ज्ञानी स्वरूप ईश्वर स्वरूप हो जाता है अगर हम विवेक का संग करें तो हम ईश्वर के साथ हो जाते हैं और वासना का संग करते हैं तो नरक के साथ हो जाते हैं हम सेंटर पे हैं मनुष्य जन्म एक जंक्शन से है अब जिधर को जाएं वासना और कमजोरी के विचार आदमी का जितना सत्यानाश करते उतना तो मौत भी सत्यानाश नहीं करती मौत तो एक बार मारती रहती लेकिन कमजोर विचार और वासनाएं करोड़ों जन्म तक मारती रहेगी ऐसी वासना जीव को अंधा कर देती है स्व का स्वभाव तुच्छ स्वभाव मलिन स्वभाव से इतने आक्रांत हो जाते जीव कि हृदय में बैठे हुए विश्वेश्वर का कोई पता ही नहीं मेरे लड़के की शादी है शादी करके मेरा लड़का और मेरी बहू अमेरिका जाएगी भले तुम्हारे जीवन का सारथी कौन है यह अपने से पूछना चाहिए शरीर रथ है इंद्रियां घोड़े हैं अब सारथी कामना है काम है कि राम है बुद्धि निर्णय करे मन उसके विषय विचार करे और इंद्रियां अनुकूल चले तो समझो आप राम तक पहुंच जाएंगे। इंद्रियों ने देखा मन उस के विषय में सोचा प्राप्ति के लिए और बुद्धि उसमें लग गई समझो बर्बादी हो। और कभी कभी आपका विवेक इनकार करता है लेकिन इंद्रिया और मन और बुद्धि उधर को खींचती बुद्धि एक निर्णय करती है बुद्धि कुछ कहती है और भीतर का विवेक कुछ कह रहा है तो उस वक्त बुद्धि की बात को ठुकरा दो क्योंकि वो भीतर वाला अंतर्यामी जो है ना वो तुम्हारा हृदय जो है ना ईश्वर के करीब होता है विवेक के करीब होता है मन को मन एक बड़ा मित्र है इस जैसा मित्र तुम्हारा किसी जन्म में ये जितना साथी है जितना पुराना है ऐसा तुम्हारा कोई बाप भी पुराना नहीं मां भी पुरानी नहीं और कोई मित्र पुराना नहीं यह ऐसा पुराना मित्र है और यह शत्रु भी ऐसा पुराना शत्रु है कि इसकी बराबरी का किसी जन्म में कोई शत्रु तुम्हारा हो नहीं सकता मित्र भी उतना प्यारा और पुराना है और शत्रु भी उतना पुराना है मन अगर यह इंद्रियों के पीछे दौड़ा तो तुम्हारा शत्रु सदियों से जन्म जन्म की यात्रा करवा रहा है न जाने कितनी बार जेल में डाल रहा है इस सरकार की जेल में जाने से तो आदमी को दो टाइम रोटी मिलती है खुली हवा भी मिलती है लेकिन माता के गर्भ रूपी जेल में जाने से तोबा तोबा ताजी रोटी नहीं ताजा पानी नहीं मां खाए उसमें से जो झूठा सूठा में से जो, जो रस बने उससे पोषण होता और मल मूत्र हेवात पीत काफ यह सबके बीच ना कैद होते ये मनुष्य को मन ही तो डाल रहा है इंद्रियों के पीछे वासनाओं के पीछे भागने वाला मन महाशत्रु है करोड़ों बार हमको गर्भ रूपी जैल में इसने डाला अगर यह बुद्धि के पीछे विवेक के पीछे चलता है तो यह मुक्त करा देगा फिर पता चलेगा कि करोड़ों जन्म की यात्रा कुछ नहीं जब स्वाद आ गया ज्ञान हो गया बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपको कई जन्म आपने भोगे और किसी जन्म में आप भैंसा भी थे आप ही बताते तो अब आपको दुख नहीं होता बुद्ध ने कहा जिस दिन मुझे पता चल गया अपने स्वरूप का तो वो मैंने भोगे ऐसा मुझे लगता ही नहीं जिस शरीरों ने जिन इंद्रियों ने भोगा है वो मैं नहीं हूं अब उन सब जन्मों का मुझे कोई दुख नहीं जिस दिन मैं जगा जिस दिन अपने विवेक की धारा को पहचान लिया जिस दिन अपने सत्य को जान लिया और इतना सरल है महाराज मन अगर अनुकूल हो जाए तो झटपट दर्शन इतना सरल है कि चाय का कप बनाना कठिन परमात्मा प्राप्ति करना इतना आसान था अगर इंद्रियों के पीछे न जाकर हृदय की सुनने लग जाए तो हर इंसान भगवान हो जाए इंद्रियां हमें बलात् बाहर ले आती मन उसको सहयोग देता है और बुद्धि भी उसके प्रकार का ही निर्णय कर लेती और मन इतना चंडा है दुश्मन भी ऐसा है कि ऐसी ऐसी मधुर आयोजन करेगा लगेगा कि नहीं मैं मैं सही सोचता हूं मैं कोई मूर्ख थोड़े हूं हम इतने थोड़े बेवकूफ हैं और बेवकूफ को कभी पता नहीं होता कि मैं बेवकूफ हूं मैंने बताया कि जयपुर के मेंटल हॉस्पिटल में जवाहरलाल नेहरू का जाना हुआ एक पागल टांग पे टांग चढ़ाया बैठा था और उस पागल ने पूछा हाव आर्यु हु आर्यु जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आई एम मिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसने कहा भर्ती हो जाओ इधर मैं इधर नहीं था तब मैं भी ऐसे ही कहता था तुम भर्ती हो जाओ इसी अस्पताल इस में ठीक हो जाओगे तो जो लोग मन में जीते हैं इंद्रियों में जीते हैं वे लोगों के बीच अगर कोई उठाने वाले महापुरुष भी आ जाए तो वे अब आगे लोग स्वयं उठना नहीं चाहेंगे उस महापुरुष को भी बोलेंगे कि बाप जी तुम्हें आ खाओ आविरते जियो न आम करो न करो न आ पैरो लेकिन जिन्होंने एक बार उस परमात्मा का स्वाद ले लिया एक बार उस अंतर्यामी तत्व का रस लिया है वो हजार हजार बार तुम्हारे उसकीचड़ में आने पर भी उन्हें उसकी मधुरता यादें एक क्षण में वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि मन उनका मित्र हो गया है और हम लोगों को हजार हजार उपदेश मिलते हैं हजार हजार ठोकरें लगती हैं हजार हजार पत्नी मेहणे मारती है पति मेहणे मारता है सरकार न जाने क्या क्या करती है लोग न जाने क्या क्या करते फिर भी मुंडू मारवाड़ भड़ी चाहे सौ सौ जूता खाएं लेकिन तमाशा घुस के देखेंगे तमाशा ये है कि जूते खा रहे हैं बस वही वासना का जीवन वही भोग का जीवन वही तेरे मेरे की वासना के पीछे पीछे मन भटकाता है इसलिए शास्त्र ने कहा मन एवं मनुष्य कारण बंधमोक्ष मन ही हमारे बंधन का और मन ही हमारे मुक्ति का कारण हो जाता है अगर ये विवेक और बुद्धि के तरफ चलता है तो मुक्ति दिलाने में भी आसानी कर देता है अगर इंद्रियों और भोगों के पीछे चलता है तो बंधन में डालने का भी इसके पास तरकीब है काम स्थिर हतः ज्ञान कामना से ज्ञान हमारा हरण हो जाता है तुम बैठे हो शांत आनंदित प्रसन्न कोई थोड़ी सी कामना आई देखना प्रसन्नता गिरती जाएगी चिंता चालू हो जाएगी इस वक्त बैठे हो कामनाएं थोड़ी दबी है या अलविदा है खाने के लिए कोई रसगुल्ला तो नहीं मिल रहा है देखने के लिए कोई चित्र तो नहीं मिल रहे हैं सुनने के लिए कोई साज तो नहीं है सीधे साधे वचन सुन सत्संग के है कोई एयर कंडीशन की सुविधा नहीं भोग की कोई सामग्री नहीं लेकिन विवेक के करीब हम लोग बैठे हैं तो मुफ्त में सुख मिल रहा है और जिस सुख से हमारा बुद्धि विवेक पुण्य बढ़ रहा है सत्संग में हम बैठते हैं तो हमारी बुद्धि हमारा विवेक हमारा ज्ञान हमारा पुण्य बढ़ रहा है और सुख भी मिल रहा है और निर्भीक सुख मिल रहा है अभी जो सुख हम महसूस कर रहे हैं किसी का डर थोड़े है लेकिन जब कामनाओं के अंदर उतरते हैं जो काम बेकार आया और काम के सुख भोगने की इच्छा हुई हृदय में धड़कन चालू हो जाएगी कोई देखे ना ऐसा होए ना ऐसा होए ना और घड़ी भर के वो लिए सुख आया बाद में कितना उदासी कितनी बेचैनी और कितनी जवाबदारी दे जाता है घड़ी भर काम बेकार का एहसास कर लिया सुख भोग लिया जो लोग दिन को कई लोग तो पति पत्नी होते काम चेष्टा करते कई लोग ऐसे ही विकृत भि, दृष्टि से व्यवहार कर लेते तो वो दिन को जो शरीर से ना शक्ति नाश होती वो आदमी को जल्दी अंधा बना देती काम विकार की चेष्टा करने से वर्तमान में भी आदमी भयभीत होता है न जाने कहां कहां बाथरूमों में और संडासों में और न जाने कितने कितने कमरों में न क्या क्या करके भी सुख तो लेना चाहता है उस काम ने उनको अंधा कर दिया श्री राम तो ये काम जो है तुलसीदास ने कहा जहां काम तहां नहीं राम जहां राम तहां नहीं काम जहां राम का सुख है वहां कामनाओं की कोई जरूरत नहीं और जब कामना आती है तो राम का रस फिर नहीं रहता डाउन हो जाता आदमी नीचे चला आता है चित्त में कोई भी कामना आई काम विकार तो तुरंत नाश कर देता है कोई कामना आ गई आदमी तेजोहीन हो जाता है धड़कने बढ़ने लग जाती हम बैठे हैं तो हमारे श्वासोश्वास का फुटकार बारह उंगल तक तो। चलते हैं तो 18 तक लेते हैं तो 24 तक और विकार में जब आते हैं तो 30 तक हमारा फोर्स नाश होता है अढ़ाई गुना आयुष्य नाश होती है यह भागवत का श्लोक है श्रीमद् भागवत का ग्यारहवा है ना ग्यारह स्कंद चौदवा अध्याय चौबीसवा श्लोक वाग गदगदा द्रव्य यश्य रुदतमीक्षण हसंती क्वचिच विलज्ज वीलज, उदयती नृत्यते च युक्तो पुनः पुनः भुवन जिसकी वाणी मेरे नाम और लीला का वर्णन करती करती गदगद -गद हो जाती है जिसका चित मेरे रूप गुण प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है जो वारंबार रोत, रोता जाता है कभी कभी हंसने लग जाता है कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है कभी नाचने लग जाता है ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है अगर वासना और अहंकार से भरा हुआ आदमी आ जाए किसी साधकों की महफिल में साधक तो कभी ये भागवत का श्लोक है ग्यारहवा स्कंद का चौदहवा अध्याय और चौबीसवें श्लोक तो साधक तो कभी गदगद होगा कभी नाचेगा कभी रोएगा कभी हंसेगा लेकिन वासना में ही जीने वाला विवेक खोकर बोलेगा कि आते कहीं भजन आता है आते बड़ी सुख है तू उसे लिया जे भजन आज जो अंदर से मस्ती ले रहे आनंद ले रहे वो तुझे भजन नहीं दिखता लेकिन तुझे प्याली भजन दिखती है ये सुख दिखता है तो जिनका ज्ञान नाश हो गया वे सुखद अवस्था में पहुंचे व्यक्तियों को बोलेंगे कि तो पागल है मीरा को लोगों ने पागल कहा गदगद हो जाती थी कभी नाचने लगती थी कभी रोने लगती थी शबरी को लोगों ने पागल कहा सरोवर कांठे ओली गांडी बैठी लो ग्वाल और गोपियों को लोगों ने पागल कहा तो पागल लोग जो हृदय के करीब जाते हैं ऐसे लोगों को पागल कहते हैं, और वो ठीक ही कहते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों में जीते हैं इंद्रिया उन्हें घसीड ले जाती वो बाहर खड़े हैं और साधक जब होते हैं वो भीतर चले जाते हैं तो समझ नहीं क्योंकि वो बाहर की माप से उनको मापना ना जानते तो उस माप में वो आते नहीं इसलिए वो उनके लिए वो पागल है और साधकों के लिए वे लोग पागल है पैसा खर्चे मोड़ा में आग लगावे थे मूर्खों तो छे बीजू शू प्रतिदिन ठीक ठीक भोजन करे पौष्टिक भोजन करे एक महीने में एक से लोह बनता है तीस तोला चालीस दिन में चालीस तोला उसमें से सवा तोला बनता है जीवन शक्ति जिसे संतति पैदा होती है पुरुष में बनता है वीर और स्त्री में बनती है रज लेकिन जो इंद्रियों के पीछे भटके जय जय वे छेड़खानी में आपस आपस में तुच्छ विचारों में तुच्छ वर्तन में वो शक्ति को नाश कर देते चेहरा देखो तो निस्तेज, बुद्धि देखो तो दुर्बल अपना काम नहीं ईश्वर के तरफ चलना अरे ईश्वर ईश्वर की ओर से तो तुमको भगवत प्राप्ति का बना दिया अधिकारी मनुष्य जन्म दिया विवेक दिया श्रद्धा दिया शास्त्र दिए अक्षर दिए पढ़ने की योग्यता दी सुनने की योग्यता दी मुफ्त में सत्संग दिया ईश्वर के तरफ सब आयोजन होने के बाद भी तुम अगर अपने को अन अधिकारी मानते हो तो तुम्हारे जैसा अभागा आदमी और पृथ्वी में कांड ढूंढा जाए तो बड़े में बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी नहीं है ऐसा सोचना ही दुर्भाग्य है जो ऐसा सोच लेता है वो समझो ईश्वर के विधान का अनादर करता है और मन उसे फिर शैतान अपने कब्जे में ले जाता है एक बार गिरे दो बार गिरे दस बार गिरे अरे पचास बार गिरे हजार बार गिरे लेकिन फिर भी उसको प्रार्थना करता रहे और प्रयत्न करता रहे कदम आगे बढ़ाने की उत्कंठा करता रहे स्वामी जी लेकिन हमारा दम नहीं भगवान को सुनाओ प्रार्थना करो पाप तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति ने उसके आगे कोई गलती हो जाए तो मौका ढूंढ के महापुरुष के आगे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के आगे जो अपना हित से उसके आगे अपना पाप खोल देना चाहिए तो फिर पाप से आदमी बच जाता और गहरा नहीं उतरता उन, -उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है श्री राम जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते रूप के देवता को पूजेंगे रस के देवता को पूजेंगे गंध के देवता को पूजेंगे स्पर्श के देवता को पूजेंगे तो जिसका चित भगवान भाव से गदगद हो जाता है कभी हंसता है कभी रोता है कभी नाचता है कभी गुनगुनाता है वे लोग हृदय के करीब हैं और जो लोग इंद्रियों के कहने में आकर और संसार के भोगों को एकत्रित करके वस्तुओं को ढगला करके सुखी होना चाहते हैं वे लोग मन के शत्रु हिस्से में पकड़े गए मैंने बताया था कि सोक्रेटिस को किसी धनवान ने कहा कि तुम चलो स्टोर में सुख के आनंद प्रमोद के साधन खरीदो जितना भी बिल होगा आई विल पे मैं दे दूंगा चुका दूंगा सोक्रेटिस गया आनंद प्रमोद के सब साधन देखे हिरेज अवारात का स्टोर वे उस स्टोर कपड़े लत्ते फर्नीचर टीवी है रेडियो शेक्स के बड़े बड़े स्टोर सब घुमा और देखने के बाद वो बाहर आकर खूब नाचा सोक्रेटिस उसको सुकरात भी कहते हैं खूब नाचा वो धनवान करोड़ करोड़ाधिपति व्यक्ति ने पूछा कि तुमको क्या हो गया यू आर मेड पागल तो नहीं हो गए क्यों नच रहे सोक्रेटिस ने कहा कि तुम परिश्रम करके धन कमाते हो और उस पसीने का पसीना बहाया हुआ धन खर्च कर ये सब चीजें घर में लाते हो फर्नीचर सजाते हो गहने कपड़े सब चीजें एकत्रित करते हो फिर भी तुमको वो सुख नहीं इतना सजावट करने के बाद भी इंद्रियों में ये ताकत नहीं कि तुम्हें शाश्वत सुख दे सके या लंबा समय सुख दे सके घर को तो तुमने कबाड़ी मार्केट बना दिया इतना फर्नीचर रखा इतना टीवी ये कबाड़ फला शोकेश फलाना पर्दा ऐसा रख दिया कि घर में घूमने की जगह नहीं आसन करने की जगह नहीं जरा टहलने की जगह नहीं फ्री लगे ऐसा नहीं बड़ा ऐसा कंजेस्टेड लग गया है ऐसा गली गुंची बन गई घर में ये सब करने के बाद इतनी मजूरी करने के बाद भी तुमको जो सुख नहीं है वो मैं बिना इन साधनों के सुखी रह सकता हूं इस बात पर मैं नाच रहा हूं मुझे इस बात की खुशी होती कि तुमने इतनी मजूरी करने के बाद भी जो सुख तुम नहीं ले रहे हो उससे अत्यंत ऊंचा सुख मैं ले रहा हूं जबकि आती ही वृत्ति तब तो डुबकी मार देता हूं दिल्ली तस्वीरें हैं यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली हरिओम कर लिया ओम राम कर लिया और जो आनंद लेता हूं वो तुम्हारे भरे हुए फैशनेबल शोरूम में या दुकान में या घर में या पत्नी में या गहनों में नहीं यही प्रश्न नेमी राजा ने अवधूत दत्तात्रेय भगवान से पूछा था कि प्रभु मैं तो सोने के बर्तनों में खाता हूं और ये बात भगवान कृष्ण ने ओधो को कही थी कि हमारे कुल के यदु कुल के नेमी राजा ने दत्तात्रेय को पूछा कि हमारे पास राज्य है वैभव है सुख भोग के सब साधन महाराज आपके पास कुछ नहीं एक तुमड़ा हाथ में है फिर भी तुम्हारा चित्त इतनी सुंदर खबरें दे रहा है तुम्हारा चेहरा इतनी शांति की खबरें दे रहा है कि उसके आगे हम तुच्छ लग रहे महाराज तुमने क्या अमृत पान किया है तब दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने युक्ति से मन को समझाया और समझाने के लिए जहां जहां से मुझे समझ मिली है उनको मैंने गुरु माना है और ऐसे गुरु मेरे पास चौबीस पृथ्वी को मैंने गुरु बनाया है साधक के जीवन में सहन शक्ति होनी चाहिए पृथ्वी की कोई पूजा करे कोई खोदे पृथ्वी सम रहती है ऐसे जीवन में सम रहने की कोशिश करे जल को देखो तो शीतल है ऐसे साधक का हृदय शीतल होना चाहिए अग्नि जैसे अमीर के घर को या गरीब के घर को नहीं देखती सबको स्वाहा ऐसे जो साधक है अमीर की भिक्षा है कि गरीब की भिक्षा है अच्छा माल है कि रुखा सुखा है नहीं अपनी उधर पूर्ति के लिए स्वाहा करे दूसरा अग्नि से यह गुण लेना चाहिए कि अग्नि लक्कड़ में रहती है कभी तो प्रकट होती है और कभी ऐसी शांत पड़ी रहती ऐसे ही साधक कभी तो लोगों के बीच घर में समाज में हो कभी कभी जीवन में थोड़ा समय निकालकर एकांत में चला जाए एकांत वास हो लघु भो जनाद मौनम निराशा करणावरोधा एकांत में तुम्हारी इंद्रियां जो है ना दौड़ भाग कम करती और मन अंतर्मुख होता है सात्विक आहार हो इंद्रियों का देखने का कम सुनने का कम सुंगने का कम स्पर्श करने का कम भोजन भी थोड़ा अल्प ऐसा भूखामरी नहीं करना लेकिन सब इंद्रियों को थोड़ा सा आहार कम दो ताकि इंद्रियां आहार भोगने में जो शक्ति नाश करती वह शक्ति बच जाए और वो भीतर यात्रा करने में काम आ जाए कभी एकांतवास मैंने कबूतर और कबूतरी को भी गुरु बनाया बच्चों को छोड़कर चले गए थे पारधी ने आकर जाल फैलाया और बच्चे फंसे कबूतरी उसके मुंह में बच्चों के मुंह में खुद फंसी कबूतर भी कबूतरी के मुंह में बस आप सब मरे ऐसे ही व्यक्ति मेरा बेटा सुखी हो मेरा फलाना सुखी हो मेरा ये सुखी हो ऐसे करते करते आप भी गिर जाता है दुख में अगर पुत्र सपुत है तो काहे धन संचय पुत्र सुपात्र तो जहां कदम रखेगा उसको सब मिल जाएगा और कुपात्र है तो दिया हुआ तुम्हारा धन कब तक टिकेगा अगर पूत सपूत है तो काहे धन संचय और पुत कपूत है तो फिर काहे धन संचय एक इंजीनियर सज्जन थे बापू हूँ परदेश जो चौथी बार पांचमी बार आंखों में से पानी आ गया क्यों भाई जवानी जरा इच्छा नहीं क्या कोई खावा ठेका नहीं आम मार बतान बाजू बदू रेती रेती आम थे बड़ा जाड़ी बुद्धि दारोड़िया शराबी बापू जब पड़े है क्यों जाता है भाई आप तो इतने चार पांच टूर कर लिया आप तो एक, एक छोकर सुखी करने हूँ त्या जाऊ क्या धन्य धन्य अवतार नारायण तेरी लीला अज्ञान आवतम ज्ञानम तेनाहती जनता अज्ञान से हम लोगों का ज्ञान आवृत हो गया और फिर वो सज्जन गए तो लाए बच्चे के लिए टीवी सेट ये वो कुछ ऐसा वैसा सर सामान ले आए और पांच हजार रुपये ले आए एक साल में पांच सात हजार दस हजार और दूसरा सब कचरा पट्टी ले आए इधर पत्नी पुत्री पुत्र सब छोड़ गए उनके ऊपर निगरानी रखने वाला स्वयं था स्वयं चले गए पैसा लेने को तो जब इंद्रियां आकर्षित करती है अपने को तो अपने सोते के बच्चों को भी इंद्रियों का सामान दिलाने से ये इनको सुख दे रहे हैं लेकिन उनको बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना मनुष्य जन्म भी हम बर्बाद कर रहे हैं बिन जरूरी आवश्यकताएं बिन जरूरी देखना बिन जरूरी सुनना बिन जरूरी पहनना बिन जरूरी खाना ये अगर हम बचा दें हमको तो ना परदेश जाने की जरूरत है ना विदेश जाने की जरूरत है ना जूठा बोलने की जरूरत है ना ब्लैक करने की जरूरत है, ना, ना लाच लेने की जरूरत है और वही समय न साधु होने की जरूरत है न सन्यासी होने की जरूरत है और उसी जीवन में हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते खाली बिन जरूरी देखना बिन जरूरी सुनना बिन जरूरी बोलना बिन जरूरी सोना बिन जरूरी खर्च बढ़ाना ये कम कर दे तो समय बच जाएगा और वही समय अगर परमात्मा चिंतन में लगाएं, तो घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं रहती इसमें थोड़ी कुशलता चाहिए थोड़ा विवेक चाहिए एक आध घंटा बेटे और अपने को पूछे कि मनुष्य जन्म किस लिए हुआ है आबधुकरीन छवटे शुभ समय जाया तो नहीं जा रहा है वक्त व्यर्थ तो नहीं जा रहा है इंद्रियों के पीछे मन और मन के पीछे बुद्धि तो निर्णय नहीं दे रही विवेक के पीछे बुद्धि चले और बुद्धि के पीछे मन चले और मन के पीछे इंद्रियां चल तो रही चौकी रख ही जाए तो राजन फिर तो आत्म शांति पाना कठिन नहीं समझदारी का ग्रस्त जीवन ना समझी के संन्यास जीवन से बहुत ऊंचा होता है समझदारी का धंधा रोजगार रोटी घर काम ना समझी की पूजा से अच्छा होता है ना समझी और पूजा कर रहे हो तो आप झंझट बढ़ा रहे हो समझदारी से तुम रोटी भी बना रहे हो तो वो तुम्हारी पूजा है इसलिए हम कौन सी जगह पर हैं, इसका ज्यादा महत्व नहीं है हमारे पास कितने रुपए हैं, इसकी ज्यादा कीमत नहीं है हमारे पास बाह्य टाइटल कितने हैं विद्या के उसका मूल्य नहीं है हमारा भीतर की बुद्धि मन और इंद्रियों के पीछे भागती है कि भीतर्क वाले अंतर्यामी के संकेत के पीछे भागती है अगर अंतर्यामी के संकेत के पीछे भागती है तो बाहर से कितने भी पदवी शून्य धन शून्य सत्ता शून्य व्यक्ति दिखें, फिर भी वो अजर अमर तत्व को पाल लेंगे अगर इंद्रियों के पीछे बहते तो बाहर से कितने भी पद पर और कितने भी धन के ढगलों पर बैठे हुए व्यक्ति अंत में सर्प योनि में अति भोगी और विलासी है तो फिर पेड़ की योनि में उससे भी मलिन मलिन योनियों में आदमी जाता है तो मनुष्य जन्म है कर्मभूमि जैसा जैसा भीतर का विवेक का सदउपयोग करता है तो ऊंचे कर्म करता तो ऊंची यात्रा करता है नीचे कर्म करता तो नीची यात्रा करता है और कर्म करने की सत्ता जहां से आता है उस सत्ता में अगर वो विश्रांति पा लेता है तो फिर जनमरण से मुक्त हो जाता है अरे ओ